ो पूुन तो सह वीर कर्वावै तेजस्वीनावधीतमस्त मा मिषा शांति शांति शा शाति शाति शंकर शंकरचार्य केशव पादरायन सूत्रभाष वंदे पुनः मूर्तिभेद गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ शांति शांति शाति यजुर्वेदी कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 16 सत्रहवें मंत्र की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी यमराज जी नचिकेता के द्वारा प्रार्थितो द्वितीय वर के रूप में अग्नि विज्ञान नचिकेता को दे चुके हैं कर्म का एक प्रकार से प्रकरण है कर्म प्रकरण में कर्म उपासना समुचित अनुष्ठान का की प्रशंसा सत्रवे मंत्र के द्वारा की जा रही है जब अग्नि विज्ञान नचिकेता को यमराज से प्राप्त हुआ यमराज जी ने फिर नचिकेता को प्रसन्न होकर के एक चौथा उर भी दे दिया कि जो अग्नि विद्या दी गई नचिकेता को यमराज के द्वारा उससे पहले उसे खाली अग्नि विद्या कहा जाता था और जब नचिकेता ने प्राप्त किया और चतुर्थ वर के रूप में नचिकेता को यमराज ने कहा कि आज से इस विद्या का तुम्हारे नाम से ही नाम होगा नचिकेत अग्नि कहलाएगा तो और ये नाचिकेत तो विद्या जिसके पास है उन्हें कहा जाता है त्रिनाचिकेतो, और त्रिनाचिकेत ये अग्नि अग्नि विद्या प्राप्त होती है त्रिनाचिकेत ये नाम उन लोगों का होता है जिसने नाचिकेत तो के प्रतिपादक ग्रंथ का अध्ययन कर लिया और अध्ययन करके उस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित अग्नि का स्वरूप ठीक ठीक समझ लिया अग्निविज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर उसका चयन यानी अनुष्ठान भी कर लिया ये तीनों जिस मनुष्य ने कर लिए उसे कहा जाता है त्रिनाचिकेत मनुष्य और ऐसा त्रिनाचिकेत जो मनुष्य है उसके और दो विशेषण बताए गए हैं एक त्रिभी यधिम इससे बताया गया कि माता पिता आचार्य से अनुशासन प्राप्त कर लिया है इन तीनों के अनुशासन में जो रहा है इन तीनों से अनुशिष्ट है अनुशासित है और या त्रिभी एत्य संधि में त्रिभी शब्द से लिया जाता है प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण को और इन तीनों प्रमाणों से जिसने अपने जानने योग्य अर्थों का ठीक ठीक सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे त्रिभी यधिम शब्द से लेना है अथवा त्रिभी से प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये न लेकर के केवल शब्द ही लेना है तो श्रुति और स्मृति और श्रुति स्मृति को अच्छी तरह से जानने वाले शिष्ट लोग इन तीनों को लेना है त्रिभी शब्द से तो श्रुति स्मृति और शिष्ट लोग इनसे जिसका संबंध हुआ है यानी इनका शासन जिसके जीवन में है जिसका जीवन श्रुति स्मृति तथा शिष्टों से अनुशासित है ऐसा मनुष्य त्रिनाचिकेत और त्रिकर्मकृत ये एक दूसरा विशेषण है ज्ञा अध्ययन और दान जिसने कर लिया है उसे कहा जाता है त्रिकर्मकृत जो एक प्रकार से पूर्व कांड के द्वारा प्रतिपादित अर्थ के अनुसार पूरा जीवन जीता है उसमें ये तीनों विशेषताएं आती हैं शास्त्रानुसार बाल्यावस्था से लेकर के जिसने ये जीवन व्यतीत किया है ऐसा व्यक्ति इन तीनों विशेषणों से विशिष्ट हुआ तो उसका फल क्या होगा ये तीनों विशेषताएं जिसमें आती हैं उस उसे तो कहा तरती जन्म मृत्यु <coughs> तो देवत्व को प्राप्त होता है अमरत्व को प्राप्त होता उसे इसी कल्प में पुनः पुनः जन्म मरण की अनुभूति नहीं करनी होती जन्म मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है अपेक्षिक अमरत्व को प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार ये केवल कर्म का फल बताया गया अपेक्षित अमृतत्व की प्राप्ति देवभाव हाँ की प्राप्ति और उपासना का फल बताया जा रहा है उत्तरार्ध में ब्रह्मज्ञ देवीडियम निचाय नीचाय शांतिम अत्यंतम एति तो ब्रह्मज्ञ है विराड ब्रह्मज्ञ में दो समास है ब्रह्मण जात ब्रह्मज एक और दूसरा चासो ब्रह्मजस्ासेती ब्रह्मज्ञ ज्ञ का अर्थ है ज्ञाता ब्रह्मज है ब्रह्मा से उत्पन्न तो ब्रह्मा से उत्पन्न विराड़ है और वह विराड़ भी जात वेदा होने से जातम जातम व्यति असो जात वेदा ऐसी हाँ सर्वज्ञ यानी सब को जानता है तो विराड़ सर्वज्ञ है समष्टि रूप होने के कारण उन्हें संसार में स्थूल संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अज्ञात हो सब ज्ञात है हाँ इसलिए ब्रह्मज जो ब्रह्मज हैं और ज्ञ हैं उसे ब्रह्मज्ञ कहा गया का मतलब विराड़ विराट ब्रह्मज्ञ शब्द का अर्थ निकला विराड़ अग्नि और वो देव है का मतलब ज्ञानादि से संपन्न है और ईड है तो संसार में सभी वेष्टि प्राणी समष्टि विराड़ की प्रशंसा करता है इसलिए प्रशंसनीय है ईड्य का अर्थ स्तुत्य है और ऐसा ये है उपास्य इन तीन शब्दों से बताया गया इसे विदित्वा यानी शास्त्र के द्वारा उपास्य के स्वरूप को जान करके गए विदित्वा का अर्थ है और फिर निचाइय उस उपास्य का जो शास्त्र ने स्वरूप बताया उसे शास्त्र के अनुसार पहले निश्चित कर लिया फिर उसी का आत्मभाव से चिंतन ये नीचा शब्द का अर्थ है आत्मभावेन ध्यात्वा ध्याग्रह उपासना करके इस उपासना का फल क्या है फिर तो कहा इमाम शांतिम अत्यंतम एति तो ये जो शांति यानी उप उपरती ऊपरति है एक प्रकार से आ, अंदर से ऊपरति जब होती है तो सुखी होता है अंदर बाहर से उपरती हो और अंदर से उपरती ना हो तो वो हो दुख का ही हेतु बनती है का अर्थ है और अंदर की ऊपरती का अर्थ होता है इच्छाओं की निवृत्ति तो वैराज पद में संसार अंत सारी वस्तुएं विराड़ को प्राप्त होने से उपलब्ध ही होने से सांसारिक कोई इच्छा नहीं होती है विराड़ को आनंद मीमांसा में बृहस्पति के आनंद से भी सौगुना आनंद विराड़ को बताया गया है ना? तो उसे कोई संसार अंतपाती वस्तु विशेष की कामना न होने से उस संसार अंतपाती समस्त वस्तुओं की कामना का कामना की निवृत्ति रूप ऊपरती और कामना रहेगी तो अशांति है कामना न होना ही शांति है सुख है इसलिए शांति शब्द का अर्थ भाषकर भगवान करेंगे वैराज पद यानी विराड़ को प्राप्त होने वाला जो सुख वो सुख विराड़ की अहंग्रह उपासना करने वाला जो उपासक है उस उपासक को विराड़ को जो सुख उपलब्ध होता है उस सुख की उपलब्धि होती है क्योंकि और ये फल कब होता है साधन जब परिपूर्ण होगा और विराड़ की अहंग्रह उपासना की परिपूर्ति मानी जाएगी उपासक का शरीर रहते रहते उपासक को मय के रूप में अनुभव में आ जाए उपास्य का स्वरूप अपने वेष्टि अहंता के आलंबन को स्वभावतः छोड़ दे अहंता और अनायास सहजतया विराज को ही विराड़ को ही अपनी अहंता का आलम्बन बना ले अहंता विषय बना ले तो माना जाता है विराड की अहंग्रह उपासना का परिपाक हो गया और कोई भी साधन परिपक्व होता है तब उसका फल शास्त्र ने जो बताया वो मिलता है तो जिसकी अहंग्रह उपासना विराड़ विषयक पूर्ण हो गई उसे उसका वेष्टि कार्यक्रम संघा तो मैं के रूप में प्रतीत होकर के उसी उसकी अहंता कालंबन न बन करके विराड़ उसकी अहंता कालंबन बनेगा तो विराड़ जिसकी अहंता बन है तो विराड़ में होने वाला जो सुख है वो मान लेगा कि वो तो मेरा सुख है ये अनुभूति से होगी इसलिए वो शांति है विराड़ को होने वाला सुख और वह सुख इसे उपलब्ध होता है अत्यंतम ये थी वो संसार में सबसे उत्कृष्ट सुख है संसार अंत पाती इसलिए उसे अत्यंत कहा गया सायुझ्य प्राप्त कर कर लेगा शरीर सूटने के बाद तो विराज का सुख ही इसका सुख हो जाएगा और ऐसे भी वो सारी इस बीच वाली सारी इच्छाएं इसकी समाप्त तो हो जाएगी तो जीवित अवस्था में भी उसी सुख का अनुभव ये करेगा इसलिए कहा कि ईमाम शांतिम अत्यंतम एति एती कर्म उपासना समुच्चे अनुष्ठान से विराट भाव की प्राप्ति जो संसार में सर्वोत्कृष्ट फल है वो बताया गया इतना ही कर्मकांड रूपी जो एक प्रकरण है वेद का उसका फल है अनुबंध चतुष्टय में जो प्रयोजन आता है ना वो प्रयोजन है वह भाव की प्राप्ति तक अभ्युदय वो यहाँ बताया गया हाँ कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल ये है तो भाष्य को देखिए त्रिनाचिकेत पद की व्युत्पत्ति करते हैं भास्कर भगवान कि त्रिकृत्वनाचिकेतो अग्निश्चितो ये ना। नाचिकेत तो इसमें पाँच नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने व्याकरण की चर्चा की है कृत्व इसे थोड़ा अधिक बताया गया एक कृत्व सूच प्रत्यय होता है और उसी अर्थ में एक सूच प्रत्यय भी होता है तो विसर्ग जो है ना वो उसी अर्थक प्रत्यय हुआ हुआ विसर्ग है वो उसी का सूच प्रत्यय का ही तो फिर अलग से कृत्व पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए था वो प्रूफ देखते दे, देखने वाले ने गलती कर दी छप और एक बार छप गया सो छपता ही गया यह सब चर्चा पास नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने की है इसलिए शुद्ध प्रयोग तो होगा त्रि, इतना ही कृत के बिना त्रि ही, इतना कृतो ये जो लिखा हुआ है ना वो अधिक है। त्रि त्रि इतना, तो, तो अग्नि चितो और हैकारांत शब्द था उसका अर्थ होता है तीन बार विसर्ग से युक्त त्रि शब्द का ही अर्थ निकलेगा तीन बार और कृतवा का भी अर्थ निकल रहा है तीन बार तो एक ही शब्द से समानार्थक दो प्रत्यय का एक साथ प्रयोग नहीं होता है यहाँ दोनों प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो गलत है ये चर्चा पास नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने की है इसलिए त्रिह का अर्थ हुआ तीन बार या तो विसर्ग न होता कृतवा ऐसा होता या तो विसर्ग रहित पाठ होना चाहिए या तो कृतवा के बिना विसर्ग से युक्त पाठ होना चाहिए तो नाचिकेत अग्नि का तीन बार चिते अनुष्ठान कर लिया है जिसने चित यानी अनुष्ठित तो नाचिकेत अग्नि तीन बार अनुष्ठित हुआ है जिसके द्वारा तीन बार बार अर्थ में क्रिया की आवृत्ति में वह प्रत्यय होता तीन प्रकार नहीं प्रकार अर्थ में नहीं होता आवृत्ति अर्थ में होता गिनती के लिए तो तीन बार नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान जिसने कर लिया वह मनुष्य त्रिनाचिकेत एक त्रिनाचिकेत शब्द का अर्थ हुआ अथवा दूसरा एक अर्थ बताया जा रहा है त्रिनाचिकेत शब्द का तद्विज्ञान विज्ञान तद अध्ययन तद अनुष्ठानवान वा, विज्ञान <coughs> इसमें तथ्य ये सर्वनाम है नाचिकेत अग्नि का परामर्शक तो नाचिकेत अग्नि का विज्ञान है जिसको विज्ञान का मतलब शास्त्र के अनुसार बोध इसके लिए फिर विज्ञान का हेतु तो तु नाचकेत अग्नि के प्रतिपादक ग्रंथ का अध्ययन भी कर लिया है जिसने इसलिए तद अध्ययन और तद अनुष्ठानवान और अध्ययन से ज्ञान प्राप्त कर लिया अध्ययन कर लिया ज्ञान प्राप्त कर लिया इतने मात्र से भी त्रिनाचिकेत नहीं कहलाता तद तो अनुष्ठान भी यानी नाचिकेत अग्नि अनुष्ठान भी कर लिया है जिसने भले एक बार ही कर लिया हो तो भी त्रिनाचिकेत कहलाएगा पहले व्याख्यान के अनुसार तो एक ही कर्म का तीन बार अनुष्ठान करने पर त्रिनाचिकेत कहलाया कहा जाएगा और यहाँ एक बार ही अनुष्ठान कर ले तब भी त्रिनाचिकेत दूसरी व्याख्या में लेकिन उससे पहले दो कृत्य जरूरी हैं नाचिकेत अग्नि के प्रतिपादक ग्रंथ का अध्ययन और खाली अध्ययन करके उस ग्रंथ में क्या बताया मालूम ही नहीं पड़ा रामायण पढ़ लिया लेकिन राम और सीता का क्या संबंध है यही मालूम नहीं है तो ये रामायण का अध्ययन नहीं कहलाएगा तो उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय का सम्यक बोध। विज्ञान और अनुष्ठान अध्ययन और ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान करने वाला त्रिनाचिकेत कहलाएगा वो एक बार ही अनुष्ठान कर ले तब और पहले व्याख्यान के अनुसार तीन बार अनुष्ठान करना होगा त्रिनाचिकेत कहलाएगा तो त्रिनाचिकेत तद विज्ञान तद अध्ययन तद अनुष्ठान वा। तो चाहे पहला अर्थ लो या दूसरा अर्थ लो त्रिनाचिकेत शब्द का ये अर्थ हुआ अब त्रिभिरेत्य संधिम। इसकी भी व्याख्या की जा रही है दो तीन प्रकार से तो त्रिभी यानि मातृ पित्राचार्य तो तीन के साथ संधि यानी संबंध जिसका हुआ है क्या तो तीन से शिक्षा जिसने प्राप्त कर ली है वे तीन कौन है तो माता पिता और आचार्य इन तीनों से यित यानि प्राप्य संधिम संधानम संबंधम ये शब्दार्थ बता दिया और तात्पर्यार्थ बताते हैं कि मात्रादि अनुशासनम यथावत् प्राप्य इति एतत। माता पिता और गुरु के अनुशासन में जो रहा है इन तीनों का अनुशासन जरूरी इसलिए है कि इन तीनों का अनुशासन जिसे प्राप्त है उसे ही वैदिक काल में प्रामाणिक माना जाता था इसलिए कहते तद ही प्रामाण्य कारणम तो तत् इन तीनों का अनुशासन प्रामाण्य का कारण है उस व्यक्ति को प्रामाणिक व्यक्ति माना जाता है आप्त माना जाता है जो इनके अनुशासन में रहा है कहा यह आपको कैसे ज्ञात हुआ इन तीनों का अनुशासन जिसे उपलब्ध है वह प्रामाणिक है करके कहा श्रुत्यंतरा तुव गम्य थे अन्य श्रुति ने बताया है जैसे उदाहरण के लिए श्रुति बताई जा रही है यथा मातृमान पितृमान इत्यादि इत्यादि तो मातृमान पितृमान आचार्यवान जो प्रामाणिक व्यक्ति होते हैं वे श्रुतियंतर करता है कि माता पिता तथा आचार्यवान होते हैं का मतलब इनका आ, अनुशासन प्राप्त किए हुए होता है। तो त्रिभी एत्य संधि इसकी ए, एक व्याख्या हुई इसमें त्रिभी शब्द से ही अलग अलग तीन को लिया जा रहा है बाकी तो अर्थ एक जैसा ही है अब तीन माता पिता आचार्य इनको लो तीन शब्द त्रिशब्द से या कहते हैं वेद स्मृति शिष्ट वत्य संधि ऐसा अनु करना तो वेद स्मृति और शिष्ट लोग इनसे इनका अनुशासन जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे एत्य संधिम कहलाएंगे अथवा त्रिभी शब्द से प्रत्यक्ष अनुमान आगम इन तीन प्रमाणों को ले लो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और शास्त्र प्रमाण इन तीनों प्रमाणों से निश्चित करके ही कर्तव्या कर्तव्य का निर्धारण जो करता है वो है त्रिभी ये संधिम शब्द का अर्थ कहते विशुद्धि ये जो प्रमाण है वेद स्मृति शिष्टलो या प्रत्यक्ष अनुमान आगमलो इनसे विशुद्धि यानी सम्यक ज्ञान विशुद्धि शब्द का करते टीकाकार विशुद्धि रीति धर्मादि अवगति तो ये वेद स्मृति और शिष्टों के द्वारा धर्मादि की अवगति सम्यक होती है यह स्पष्ट है प्रत्यक्ष है त्रिकर्मकृत इस पद की व्याख्या करते हैं त्रिकर्मकृत यानी त्रिकर्म है ईज्ञा अध्ययन दाना नाम करता त्रिकर्मकृत कहलाएगा तो इज्ञा है प्रतिदिन देव पूजा हवन आदि और अग्निहोत्री को जो प्रातः स्वयं आहुति आदि नहीं होती है ना वो और अध्यन यानि नियमित और दान इनका जो करता है वो है तरती जन्म जन्म त्रिकर्मकृतिकु का अतिक्रमण कर लेता है इस प्रकार सत्रवे मंत्र के पूर्वार्थ की यह व्याख्या भाष्य में संपन्न होती है किंच इत्यादि से उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्कार भगवान प्रारंभ करते हैं टिप्पणी में टिप्पणीकार कार ये बता रहे हैं दो नंबर टिप्पणी में कि पूर्वार्ध के द्वारा कर्म का फल बताया गया उत्तरार्ध से उपासना रूप साधन तथा उसका फल बता रहे हैं तो पूर्वार्धन सफल कर्म उक्त उत्तरार्धन सफल उपासनम उच्यते इतिहास किंच सत्रव्य मंत्र के पूर्वाध के द्वारा सफल कर्म का निरूपण करके ब्रह्मज्ञम इत्यादि उत्तरार्थ से सफल उपासना का प्रतिपादन श्रुति कर रही है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं किंच ब्रह्मज्ञ ये जो प्रथम पद है उत्तरार्थ में इसकी व्याख्या करते हैं विग्रह करके बता रहे हैं पहले ब्रह्मज शब्द का का विग्रह करते हैं ब्रह्मणो यानी हिरण्य गर्भा जा ब्रह्मज जैसे पंकज कहते हैं पंकात जात पंकज कीचड़ से जो कीचड़ में जो उत्पन्न होता है ये कमल और ऐसे ब्रह्मण जात ब्रह्मज वो है विराड और ब्रह्मजस चासो ब्रह्मजस्ती ब्रह्मज्ञ फिर जानाती थी, थी ग्य शब्द की उत्पत्ति करके तो ग्य के साथ कर्मधारय धारे समास हुआ ब्रह्म शब्द का उसका विग्रह बताया गया ब्रह्मजस चासो ब्रह्मजस्ती ब्रह्मज्ञ अर्थात तो सर्वज्ञ ही असो सर्वज्ञ है कौन विराट और तम देव इम यानी अब ये प्रथमात बन गया ना ब्रह्मज्ञ शब्द मूल में द्वितीय अंत है इसलिए तम तम याने ब्रह्मज्ञम और देवम का अर्थ करते हैं द्योतनात ज्ञानादि गुणमंतम द्योतनवान होने से यानी ज्ञानादि गुणों से युक्त होने से विराड ने भी पूर्वकल्प में जो षड ऐश्वर्य सम्पन्न ईश्वर है उनकी उपासना की है ना इसलिए ओ तम यथा यथा उपासते देव होती श्रुति वचन के अनुसार ऐश्वड़ संपन्न ईश्वर के चिंतन से विराट भी ऐश्वर्य संपन्न हुआ ज्ञानादि गुण संपन्न हुआ और उन ज्ञानादि गुण से युक्त को दिखाने के लिए देवम शब्द का प्रयोग है, देव, है? देव, हाँ, देव का मतलब ज्ञानादि गुण संपन्न देव का देव योनि में जो है वो नहीं ज्ञान आदि गुण संपन्न ये कह रहा है वो इंद्र अग्नि इत्यादि देवताओं में से वो नहीं विराट वो ये की है तो ज्ञानादि गुणवंतम इड्डे यडियम का अर्थ करते हैं स्तुत्यम विदित्वा का अर्थ है उस शास्त्र के अनुसार जान करके गृहत्वा यानी शास्त्र तो शास्त्रतः ज्ञातवा विधित्वा का अर्थ निकलेगा विदित्वा का अर्थ कर दिया गृहित्वा गृहत्वा का है ज्ञातवा किससे जान करके तो विराड़ प्रत्यक्षादि प्रम, लौकिक प्रमाणों का विषय नहीं है विराड़ है शास्त्र प्रमाण का विषय इसलिए शास्त्र प्रमाणात अवगम्य ये विदित्वा का अर्थ निकलेगा शास्त्र के अनुसार विराड़ के स्वरूप को जान करके ये ब्रह्मज्ञम देवम ईडियम विदित्वा इतने का अर्थ निकलेगा और निचाई का अर्थ निकलेगा फिर शास्त्रानुसार जो विराड़ का स्वरूप जाना है उसका अहंग्रह चिंतन अहंग्र चिंतन ये नीचा यह शब्द का अर्थ निकलेगा हाँ शास्त्र ने जिस स्वरूप को बताया विराड़ के वही स्वरूप मेरा है वही मैं हूँ ऐसा उस स्वरूप का मैं के रूप में ग्रहण ध्यान ये नीचा यह शब्द का अर्थ निकलेगा वो कह रहे हैं आगे कि नीचा ये यानी दृष्टवाच आत्मभावे आत्मभाव से उस शास्त्र प्रतिपादित विराट के स्वरूप का दर्शन यानी ध्यान ग्रहण इसका फल क्या होगा तो कहते हैं इमाम ये सरो नाम है वो प्रत्यक्ष अर्थ को बताता है ना, इसलिए कहते हैं स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांति का विशेषण है ना तो शांति का ईमान यह विशेषण देकर के श्रोति बता रहे कि शांति प्रत्यक्ष है तो कैसे बाह्य इंद्रिय गोचर तो नहीं है इसलिए स्वबुद्धि प्रत्यक्ष है अपने बुद्धि से अनुभव में आती है तो स्व से लेंगे उपासक को तो जिस उपासक की उपासना का परिपाक हो गया वह उपासक विराड की अंग्रह उपासना जिसकी पूर्ण हो गई ऐसा उपासक स्वशब्द का और उसकी बुद्धि तो उसकी बुद्धि से प्रत्यक्ष होती है शांति क्योंकि वो तो मैं के रूप में विराड़ का ही अनुभव करता है इसलिए विराड़ का जो गुण होगा वह उसे अपना अनुभव में आएगा और वो आंख बाह्य इंद्रियों से नहीं अपनी बुद्धि से विराड़ के शांति रूप गुण को स्वयं में अनुभव करेगा इसलिए इमाम शांतिम इसलिए इमाम का अर्थ करते हैं स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांतिम शांतिम शब्द हैं। हैं का अर्थ करते है उपरतिमत अतिशयन एती अरे उपरति है सुख विशेष ये पांच नंबर टिप्पणी में कहा ना टिप्पणी कारण है उपरति यानी सुख विशेष वो सुख विशेष है संसार अंत पाती सुख तो बहुत है ना मानुष आनंद से लेकर के विराड़ पर्यंत बीच में कई एक सुख बताएं विराड़ के सुख तक उसमें जो सुख विशेष है वो विराड़ का बृहस्पति के आनंद से भी सौ गुना आनंद वाला सुख का लौकिक संसार अंतपाती कामनाएं नहीं है ऐसा सुख अब तो, तो, तो ऐसा विराट की का साहु प्राप्त करता है तो क्रम मुक्ति पाता है तो जो हा आ, क्रम मुक्ति पाएगा केवल कर्म का देव भाव की प्राप्ति सापेक्ष अमृतत्व और कर्म समुचित उपासना वो उपासना कर्म मुक्ति की साधनभूत ये एक प्रकार से यहाँ का विराट और वो जो हिराप का वो जो है छांदोग्य उपनिषद के पांचवें अध्याय का वैश्वानर वही विराट है न और उस वैश्वानर उपासना का फल तो कर्म मुक्ति ही बता है ना उक्र मुक्ति। तो सोबुद्धि प्रत्यक्षा शांतिमे उपरती अतिशयन उसी शांति अने उपरती का अर्थ कर दिया वैराजम पदम ज्ञान कर्म अनुष्ठानेन समुच्च अनुष्ठानापनोती अत्यंत शांति को प्राप्त प्राप्तकर्ता का अर्थ है वैराज पद को प्राप्त करता है। मतलब का मतलब विराड़ का साहित्य प्राप्त कर लेता यह कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल हुआ ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान इसमें ज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना तो विराड़ की अहंग्र उपासना और कर्म इनका समुच्चय अनुष्ठान का फल ये है विराड़ भाव की प्राप्ति अविद्या मृत्यु विद्या अमृतम अश्नुत जो ईशावासी उपनिषद में कहा गया समुच्चय अनुष्ठान का फल वो स्वाभाविक कर्म तथा जो चित्त की अशुद्धि है अशु अशुद्ध, कामना है। उनका अतिक्रमण तो हो जाएगा अविद्या शब्दित कर्म से और विद्या शब्दित जो ये अहंग्र उपासना है उससे विराड़ भाव की प्राप्ति तो ये जो आया था दृष्टवाच आत्मभावे नाष्य में था नीचा यर्थ करते समय निचा अर्थ किया दृष्टाच आत्मभावे नहंग्र उपासना है वो अहंग्र उपासना का स्वरूप क्या होगा इसे स्पष्ट करने के लिए टीकाकार लिखते हैं कि जो नाचिकेत तो अग्नि का अनुष्ठान करने के लिए ने कर्म नाचिकेत तो अग्नि शब्दित तो जो कर्म है उस कर्म का अनुष्ठान करते समय वेदी निर्माण में ईटों की संख्या होती है 720 यावतीर यथावा ये कहा था श्रुति ने कहा कि यमराज जी ने नचिकेता को अग्नि विद्या दे दी या इष्ट का यावतीर यथावा इसमें यावतीर का अर्थ है यथा संख्या का निश्चित संख्या वाली इट है तो नचिकेत अग्नि नामक कर्म का अनुष्ठान करते समय वेदी का निर्माण में 720 सौ का प्रयोग किया जाता है और एक वर्ष की जो दिन रात की संख्या भी होती है 720 360 दिन हैं 360 सौ साठ रात्रि है एक वर्ष की तो मिलकर के 720 और संवत्सरो वे प्रजापति ऐसी एक श्रुति आती है तो संवत्सर ही प्रजापति है कालात्मा तो वो जो कालात्मा संवत्सरात्मक प्रजापति वही यहाँ विराड़ है विराड अग्निर्वय विराड इस श्रुति के अनुसार उसे भी अग्नि भी कहा जाता है तो संवत्सरो व प्रजापति के अनुसार संवत्सर भी कहा जाता है और संवत्सर की दिन रात की संख्या भी सात सो बीस है और संवत्सर के बाहर कोई नहीं है इसलिए उपासकों ये जो संवत्सरात्मक प्रजापति हैं उस प्रजापति के आश्रित अपने आप को समझेगा संवत्सर की सात सो बीस संख्या दिन रात में प्रतिष्ठित जो संवत्सर प्रजापति है वह प्रजापति मैं हूँ नाचिकेत अग्नि होता है वेदी में प्रतिष्ठित ७२० सौ से निर्मित वेदी में प्रतिष्ठित ७२० सौ दिन रात के अंदर ही संवत्सरात्मक प्रजापति प्रतिष्ठित है वह प्रजापति मैं हूँ ऐसा चिंतन ये यहाँ वैराड़ विराड़ का अह्रह चिंतन है हाँ अश्व हाँ तो अपने शरीर में घोड़े की कल्पना करके फिर उसमें प्रजा वो सब उष उसका उशक काल उसका सीर है इत्यादि भावना करके फिर अनग्रह चिंतन जैसा होता है ऐसा यहाँ पर संवत्सरात्मक प्रजापति का अनग्रह चिंतन ये बताया जा रहा है कि अयम अर्थ अधिकानी विशति अच्छी संख्या नाचिकेत अग्नि में वेदी निर्माण में प्रयुक्त ईटों की संख्या 720 होती है और संवत्सर से अहोरात्री चावत चा संख्या तो संवत्सर यानी एक वर्ष उसकी भी दिन रात की संख्या उतनी है 720. तो संख्या सामान्या समान संख्या होने से क्या होगा कि तय इष्ट का स्थानीय अग्नि अहम इति आत्मभावेन न तो इष्ट का स्थानीय कर्म में ईटों के ईटे हैं और उन ईटों के स्थान पर उपासना में दिन रात हो जाएगी समवसरात्मक प्रजापति की अवय होता दिन रात्रि और उसमें उनसे चीत जो अग्नि है समवसरात्मक अग्नि वह मैं हूं इस प्रकार का चिंतन ये हो जाएगा आत्मभावे न दृष्टवा का अर्थ अहंग्रह उपासना इस प्रकार ये कर्म उपासना समुच्चे अनुष्ठान की भी प्रशंसा हुई प्रकरण का उपसार किया जा रहा है मंत्र में तो इसका उत्तरण है टीका में भाष्य में ईदानी अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसंगरती प्रकरण तो अग्नि विज्ञान चयन और का जो फल है उसका उपसंहार किया जा रहा है और प्रकरण का भी उपसंहार किया जा रहा है अग्नि विज्ञान का मतलब कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल अग्नि विज्ञान है उपासना और अग्नि चयन है कर्म चयन शब्द से कर्म को लेना और अग्नि विज्ञान शब्द से लेना उपासना और इनका कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का जो फल है उसका उपसंहार किया जा रहा है साथ में प्रकरण का भी उपसंहार किया जा रहा है द्वितीय वर के रूप में स्वर्ग की साधन अग्नि विद्या का ये प्रकरण है उस प्रकरण का उपसंहार आत्मविद्या के प्रकरण का प्रारंभ करने के लिए स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या अग्निविद्या प्रकरण का उपसंहार हाँ स्वर्ग, स्वर्ग का साधनभूत अग्नि स्वर्गी अग्नि कहलाता है स्वर्ग अग्नि स्वर्गाय स्वर्ग हितम इस अर्थ में स्वर्ग प्रयोजनम अस् इस अर्थ में स्वर्गीय शब्द बनता है यत्यय होकर के स्वर्ग शब्द से य प्रत्यय होता है स्वर्ग है फल जिसका इस अर्थ में तदस्य प्रयोजनम एक सूत्र है उस सूत्र से तो अठारहवें मंत्र का उच्चारण कर लें त्रिनाचिकेत में विदिवा ये विद्वांस्ते नाचिकेत स मृत्युपापुरत प्रणोद शोकातिगो मोदते त्रिनाचिकेतः शब्द का तो अर्थ वही है नाचिकेत अग्नि के प्रतिपादक ग्रंथ का जिसने अध्ययन कर लिया ज्ञान प्राप्त कर लिया और अनुष्ठान कर लिया वह त्रिनाचिकेत मनुष्य ये तत्म विदिता तो ये जो तीन हैं नाचिकेत अग्नि के विषय में बताया गया या इष्टका का या यावतीर यथावा इससे तो नाचिकेत कर्म का अनुष्ठान करने के लिए बताई गई ईटों का प्रकार या इष्टका शब्द से यावतीर से बताया गया जो उनका उनकी संख्या और यथावा से बताया गया जो उनका क्रम है किस प्रकार गोलाकार या त्रिकोणाकार या रथचक्राकार ये सब प्रकार इन तीनों चीजों को ये त्रय शब्द से लेना विदिता याने जान करके ठीक से य यहम विद्वान चिन्हुते नाचिकेतम तो विद्वान यानि उपासक एवं विद्वान का अर्थ है नाचिक क्या नाम है वैश्वानर का अहंग्रह चिंतक उपासक यहाँ विद्वान शब्द से उपासक को लेना नाचिकेतम चिनुते का मतलब हो? उपासना के साथ साथ नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान भी करता है कर्म अनुष्ठान भी कर रहा है अर्थात कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठा पूर्वार्ध में बताया गया त्रिनाचिकेत त्रय में विदिता ये एवं विद्वां चिन्हुते इतने का अर्थ है कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान अनुष्ठानकर्ता जो है उसे शब्द से लेना कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल बताया जा रहा है उसके लिए तो स यानी कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई मृत्युपाशयान पुरतह प्रणोद्य तो मृत्यु के जो पाश है कौन है मृत्यु के पास है कर्म स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक वासनाएँ संसार की वासनाएँ संसार का चिंतन और संसार ये जो स्वाभाविक कर्म ये हैं मृत्युपासमें अविद्या मृत्युंतीर्थवा जो ईशावासी उपनिषद में मृत्यु बताया है वो किसको बताया स्वाभाविक कर्म ज्ञान को ज्ञान है चिंतन स्वाभाविक जो चिंतन है विषय चिंतन स्वाभाविक कर्म और वास्नाएं संसार की ये है मृत्यु के पास ये जिनके पास है मृत्यु उन्हें को खींचता है यही ये, ये पास जिसके गले में नहीं है जिस पशु के गले में रस्सी बंधी हुई नहीं है वो दौड़ता है तो उसको पकड़ना बड़ा कठिन पड़ता है और रस्सी बंधी हुई है उसको पकड़ना सरल होता है ना? ऐसे काल के ये पास है और ये पास जिसके पास है वो काल के हाथ में तुरंत आ जाता है पकड़ लेता है काल उसको तो इन मृत्यु पासो का पुरत प्रणोद्य तो पहले ही परित्याग करके जब वो है ना शास्त्रीय ज्ञान से शास्त्रीय कर्तव्य का ही अनुष्ठान करता जा रहा तो स्वाभाविक कर्म उसके समाप्त तो धर्मेण पापम अपनुदति जो मृत्यु का हेतु हेतुभूत पाप शब्दित संचित पुण्य तथा सकाम कर्म है वह क्षीण होता हैं हाँ छुट जाता हैं तो प्रणोद यानी छोड़ करके और फिर ये जो उपासना की है उस उपासना का फल है शोगातिग शोकाग स्वर्गलो के मोदे शोक कहते हैं मानस दुख को तो जिसका चित्त समष्टि जो उपाधि विराड है उसमें स्थित हो गया है तो शोक तो होता है प्रिय जनों का वियोग निमित्तक दुख मानस दुख वो शोक है प्रिय वस्तु का वियोग हो जाए तो विराड की कोई भी प्रिय वस्तु विराड़ से अलग नहीं होती है इसलिए विराड़ को मानस दुख नहीं होता और वह विराड़ विराड़ की अहंग्र उपासना करते करते जिसकी अहंता का आलम्बन बन गया है उसका साहुज्य प्राप्त करने की जिसने योग्यता अर्जित की है वो भी अपने आप को विराट स्वरूप अनुभव करने के कारण उसकी कोई प्रिय वस्तु उससे अलग नहीं होगी इसलिए प्रिय वस्तु वियोग निमित्तक जो दुख है मानस जिसे शोक कहा जाता है वो नहीं होगा तो उसे शोकातिग हो जाता है शोकम अतिथ्य गछती इति शोकाग तो शोक का अतिक्रमण करके रहता है वो शोकातीत हो जाता है शोक रहित होकर के स्वर्गलोके मोदते स्वर्गलोक है यहाँ पर पहले अत्यंत शांति जिसको कहा था किसको कहा था विराड पद को वैराजपद वो यहाँ स्वर्ग लोक शब्द का अर्थ है और उस विरा विराजपद में सायज्य प्राप्त करके मोदते हर्षित होता है यानी उसके जीवन में दुख रोने की नौबत नहीं आती उसकी सुखी, सुखी रहता है ये लोकांतक पाती उत्कर्ष विराट पद की प्राप्ति तक का उसे प्राप्त होता है यह कहा गया अच्छा इसका भाष्य है वो देखते हैं कल हम लोग ओम सहना भगवत सहना